3 पंचाशम सुक्तम अर्थ हे सोम तेरे वेग राक्षसों को नष्ट करके ऊपर ही विजयी होकर रहते हैं जो शत्रु की सेनाएं हमें दुख देती हैं उन शत्रुओं को प्रतिबंधित कर अर्थ हे सोम तू इस कार्य से अपने बल से शत्रुओं को नष्ट करता है राक्षसों द्वारा युद्ध होने पर हम निर्भय हृदय से तुम्हारी स्तुति करते हैं तू इस प्रकार अपने बल से शत्रु को नष्ट करता है तथा निर्भय हृदय से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं अर्थ हे सोम इस सोम के कार्य दुर्बुद्धि के राक्षसों द्वारा नष्ट करने की शक्तता नहीं है जो दुष्ट राक्षस तेरे ऊपर सेना भेजता है उसका नाश कर दुष्ट शत्रुओं के द्वारा इस सोम के कार्य नष्ट करना आवश्यक है जो शत्रु तुम्हारे ऊपर सेना भेजकर तुम्हारी हानि करना चाहता है उस शत्रु का नाश करो अर्थ उस आनंद देने वाले हरे रंग के संतोष देने वाले बलशाली तेजस्वी सोम को नदी के जलों में इंद्र को देने के लिए मिलाते हैं यज्ञ करने वाले याजक सोम रस को नदी के जलों को यज्ञ स्थान में लाकर उनमें मिलाते हैं तथा वह जलों से मिश्रित सोम इंद्र को समर्पण करके देते हैं चतुष्पंचाशम सुक्तम अर्थ याजक लोग इस सोम के पुराने तेजस्वी शरीर के अनुकूल शुद्ध रस को निकालते हैं वह रस हजारों प्रकार के धन देता है और जो दृष्टा होता है याजक लोग इस सोम से प्रथम से चली आई यज्ञ की रीति के अनुसार इस सोम का रस निकालते हैं यह सोम का रस यज्ञ में सहस्त्रों प्रकार के लाभ पहुंचाता है अर्थ यह सोम सूर्य की भांति सबको देखने वाला है यह सोम जलपात्रों के प्रति दौड़ता है तथा यह सोम दुलोक में देवों के पास जाने के लिए सात नदियों के जलो में मिलकर रहता है यह सोम तेज से चमकता है यह जलों से मिलकर रहता है यह सोम सात नदियों के जलो में मिलकर देवों के पास जाने के लिए तैयार रहता है नदियों के जल के साथ मिलता है अर्थ छाना जाकर यह सोम सब भुवनों के ऊपर सूर्य देव की भांति रहता है यगमे सोम सबसे अधिक माना गया है अतः वह सब पदार्थों में प्रमुख कहा गया है जैसा सूर्य अपनी ग्रहमाला में प्रमुख रहता है अर्थ हे सोम इंद्र के पास जाने की कामना करने वाला शुद्ध होने वाला तू देवों के पास जाने के लिए गो दुग्ध युक्त सब अन्नों को सब प्रकार से देता है सोम रस शुद्ध होकर इंद्र एवं अन्य देवों के पास जाने के लिए गौ के दूध के साथ मिले अन्नों के साथ यज्ञ में रहता है पंचपंचाशम सूक्तम अर्थ हे सोम रस तू हमारे लिए पुष्टिकारक रस युक्त खाद्य पदार्थ अन्न के रूप में दे दो और सब प्रकार के सौभाग्य भी दे दो हमें पोषण करने वाला धान्य और सब प्रकार का अन्न एवं सब प्रकार के सौभाग्य दे दो अर्थ हे सोम अन्न रूप तेरा जैसा यह स्तोत्र है जैसा तेरा जन्म हुआ है वैसा तू इस यज्ञ में प्रिय स्थान में बैठकर रहो यज्ञ में सोम महत्वपूर्ण स्थान में रखा जाता है वह अन्न के रूप से यज्ञ में रहता है तथा यज्ञीय पदार्थों में प्रमुख यज्ञीय पदार्थ होता है अर्थ और हे सोम हमें गौवे देने वाला और घोड़े देने वाला अति शीघ्रता से आने वाले दिनों में अन्न के साथ तेरा रस निकालकर दे दो याजकों के पास पर्याप्त गौवे हों तथा घोड़े भी हों और पर्याप्त अन्न भी उनके पास रहे इनसे यज्ञ में सहायता होती है अर्थ हे सहस्त्रों शत्रुओं को जीतने वाला सोम जो शत्रुओं का संहार करता है परंतु शत्रुओं से पराजित नहीं होता वह आक्रमण करके शत्रुओं को मारता है शतपञ्चाशम सुक्तम अर्थ जल्दी कार्य करने वाला देवों के समीप जाने वाला सोम चांदनी में रहकर राक्षसों को नष्ट करता हुआ बड़ा अन्न हमें देता है अर्थ जिस समय यज्ञ की कामना करने वाली सैकड़ों सोम रस की धाराएं इंद्र के साथ मैत्री करने के लिए प्राप्त हुई तब यह सोम अन्न देता रहा जब सोम रस की अनेक धाराएं यज्ञ में शुद्ध हो चुकी तब सोम से यज्ञ में अन्न मिलना शुरू हुआ सोम की धाराएं अन्न रस भी देती हैं सोम अन्न रूप भी होता है अर्थ हे सोम तुझे 10 अंगुलियां पुत्रियां जैसे प्रियपति को बुलाती हैं वैसी बुलाती हैं उन 10 अंगुलियों से रस के लाभ के लिए तू शुद्ध किया जाता है सोम को दोनों हाथों से मिलकर 10 अंगुलियां दबाकर उससे रस निकालती हैं मानो ये अंगुलियां पति को ही पकड़ती हैं अर्थ हे सोम तू मधुर रस इंद्र के लिए एवं विष्णु के लिए निकालो स्तुति करने वाले ऋत्विज लोगों को पाप से बचाओ सप्तपंचाशम सुक्तम अर्थ हे सोम तेरी सतत गिरने वाली धाराएं सहस्त्र प्रकार का अन्न हमें देती हैं, जिस प्रकार जू लोग से व्रिस्टियां गिरती हैं तथा अन्न देती हैं। अर्थ हरे रंग का यह सोम सब प्रिय कार्यों को देखने वाला अपने शस्त्रों को शत्रुओं पर फेंकता हुआ आगे बढ़ता है यह सोम सब प्रिय स्तोत्रों को सुनता है सब कार्यों को देखता है शस्त्रों को शत्रु पर फेंकता है तथा आगे बढ़ता है वीर लोग सोम रस पीकर शत्रु से श्रेष्ठ प्रकार लड़ते रहते हैं सोम रस पीने से उत्साह बढ़ता है अर्थ उत्तम यज्ञ कार्य करने वाला वह सोम ऋतुओं से शुद्ध होता हुआ निर्भय राजा की भांति शयन पक्षी की भांति उदकों में जाकर बैठता है सोम यज्ञ कार्य में मुख्य पदार्थ है इसलिए वह उत्तम व्रत करता है उत्तम व्रत यज्ञ का व्रत ही है वह सोम रस उदक में मिलाया जाता है तथा उससे यज्ञ किया जाता है अर्थ हे सोम वह सोम शुद्ध होता हुआ दुलोक में और पृथ्वी पर रहे सब धन हमें भरपूर मात्रा में दो अष्ट पंचाशम सुक्तम अर्थ आनंद देने वाला वह सोम तारण करने वाला पात्रों में जाता है दौड़कर शीघ्रता से पात्रों में जाता है रस निकाले अन्न रूप सोम की धाराएं दौड़ती हैं तारण करता हुआ वह आनंद देने वाला सोम यज्ञ के पात्रों में दौड़ता जाता है अर्थ धनों को देने वाली सोमवल्ली दिव्य शक्ति वाली मानव का यजमान का संरक्षण करना जानती है तारण करने वाली वह सोमवल्ली आनंद देने के लिए अपने पात्र में दौड़ जाती है अर्थ धस्त्र तथा पुरुशंति नामक राजाओं के सहस्त्रों प्रकार के धन हमने प्राप्त किए हैं उनका कारण करने के लिए वह सोम आनंद से दौड़ता है अर्थ जिस धर्श और पुरुशंति के 300 सहस्त्र वस्त्र हमने लिए हैं उसका कारण करने वाला यह सोम आनंद से दौड़ता है एकुणषष्टतम सुक्तम अर्थ हे सोम शत्रु की गौओं को जीतकर उनको अपने अधिकार में लाने वाले शत्रु के घोड़ों को जीतने वाले शत्रु का सब कुछ जीतने वाले शत्रु के पास के रमणीय पदार्थों को जीतने वाले तू रस की धारा पात्र में छोड़ो तथा प्रजायुक्त धन हमें भरपूर दो अर्थ जलों में मिला देने के लिए रस निकालो न दब जाने वाला तू औषधियों की उन्नति के लिए रस निकालो यज्ञ में सोम पूटने से पत्थरों के हित के लिए अपना रस निकालो अर्थ हे सोम तू शुद्ध होने वाला सब राक्षसों द्वारा बनाए गए संकट दूर करो तथा ज्ञानी होकर अपने आसन पर बैठो अर्थ हे सोम तू सब जानने वाला है अतः सब श्रेष्ठ फल यजमान के लिए दे और तू उत्पन्न होते ही बड़ा हुआ है हे सोम तू सब शत्रुओं को दूर कर षष्टतम सुक्तम अर्थ विशेष रीति से सबका निरीक्षण करने वाले हजारों अवस्थाओं को देखने वाले छाने जाने वाले सोम को गायत्री छंद के सामगान से उनकी स्तुति स्तोत्रों का गायन करो सोम रस निकालने के समय गायत्री छंद के स्तोत्रों का सामगान करना चाहिए अर्थ हे सोम हजारों को देखने वाले और हजारों का भरण पोषण करने वाले उस तुझे बालों की छन्नी में से छानते हैं सोम रस को मेढ़ी के बालों की छन्नी में से छानकर ऋतिज लोग शुद्ध कर लेते हैं अर्थ शुद्ध होने वाला सोम बालों की छन्नी से छाना जाता है और इंद्र के हृदय में प्रवेश करता हुआ कलशों में दौड़कर पहुंचता है सोम रस शुद्ध करने के लिए मेढ़ी के बालों की छाननी से छाना जाता है तथा छानने के बाद इंद्र के हृदय में वह प्रवेश करने के लिए कलशों में जाकर बैठता है अर्थात हे विशेष रीति से देखने वाले सोम तू इंद्र के प्रेम के लिए शांति देने वाला रस देवों तथा हमें संतान देने वाला वीर्य भरपूर दो